एक रेजो मिले तो हाँ चुनीलाल जी चुनी, चुनी उम्र हैपन साल गोत्र पाल डिवाल। पाल डिवाल। जो नहीं है। नहीं है चौरासी गोत्र है आप सनातन समाज।, समाज में ये सोनी में क्षेत्रीय स्वर्णकार होते हैं एक ब्राह्मण स्वर्णीवीवाल ये, ये ब्राह्मण स्वर्णदार के गोत्र आपसे आपकी गोतर किया बुचा, या भी गोत्र और... गोत है, दे दे। भी गोत्र दे गोत है, ये इन गोत्रों का तो विवाह संबंध में जिसका उपयोग होता ज्यादातर तो वही होता है नहीं। शादी विवाह में ये गोत्र नहीं हटनी चाहिए मतलब जैसे में तो गोत्र है तो चाहे वो अपनी जान बेचान में नहीं हो नहीं जानते के हो और वो दूसरे काम में रहता है वो गोत्र है तो ये शादी विवाह नहीं हो सकता मैं मैं गोत्र भी लिखा जैसे आपने पूछिए आप बता दें गोत्र आपने याद है दस बता दी दूसरा ने पूछे दस भी मोहल्ला बता रहे तो ये रिकॉर्ड है जो बाहर में 20 साल बच्चे भी आप देखो ना सोना कोई तो गलत है। है। तो तो तो कर दिया काम करता है साल में आए, देखने वो और वो आज आप आ चीज गलत रहिए आ चीज आप छोड़ रही हो और आ कर हो हो तो फिर मैं एक में कई चीज खो खो खो दी खो दी दी हाँ, वो इसका कला ऐसा है अब मैं जो आपको हाँ ठीक है Yes. पुरानी जैसे ये पुराना थरीका, पुराना थरीका ये पुराना पुराना तरीका तरीका पंखा तो आया बाद में हाँ। पंखे से पहले वो चमड़ी का धामना होता जिसको कहते उससे जिसे आज की तारीख में कुछ समय पहले आपने गाड़ीला लोहारों के पास देखा होगा गाड़ीला लोहारों ने वो दमन जिसको कहते दमन से ऐसा करके वो दमन चलाते थे और दमन पड़ी रहती थी उसका जो वो आगे जो नाली होती थी नाली हाँ। उस नाली के जरिए इसमें अग्नि पैदा की जाती है और उसके उसके जरिए ये काम होता है उसके पहले अगर अपन जावे जैसे दमन का भी आविष्कार नहीं हुआ था तो दमन का आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले पांच सोनी मतलब पांच कारीगर मिलके इतनी लंबी लंबी वो नाल होती थी फूंक देने की उस फूंक देने वाली जैसे मेरे को चांदी गल न तो यहाँ आद और कोयले वगैरह रख दिए अब एक आदमी यहाँ खड़ा रहेगा एक वहाँ एक वहाँ एक वहां, इस तरह से पांचों के मुंह के अंदर वो नाल होती थी उसको फूंक फूंक के उस चांदी को गलाते, तो उसमें तो पसीना और ये जो आंतड़ियाँ है ना ये आंतड़िया बाहर निकल जाती क्योंकि उसको रोक भी नहीं सकते भरपूर उसको ताव देना पड़ता था तब जाके वो गलती और गलने के बाद इसे रेजे में इसको ढाल दिया जाता उसके बाद वो दमन आई अच्छा दमन के बाद एक पंखे आ गए अब जिस पंखे के जरिए अपन कोयला डाल किया चांदी इसमें गला दी गल गई आराम से ये वो हाँ की जो से, से, से उधर हो गया इसमें इस तरह चांदी गल जाती तभी आप वो तो मैं गला बताऊं बाकी उसमें प्रोसीजर बड़ा हो जाता तो गलने के बाद इधर ले लेते अपन उसमें से डाली निकाली जैसे ये ये इसमें इतनी हो हो गई, अब इसको काम हो गया। अब इसको काम गया, क्या होता है कि पहले हम हाथ से हाथ से जिसको तैयार करें, मशीन है ना उस पर इसको अपन हम लगवा कर देते वापस इसको आग में गरम करके फिर इतना लंबा कर देते हैं जैसे वो जंत्री जंत्री होती है ना जैसे ये जंत्री इस जंत्री के अंदर ये जो छेद है फर्स्ट वाला इस डाली को मन इतना लंबा करते हैं हाथ से कूट घूट के कि पहले वाले छेद में ये ये आ जाए। आ जाए, जब जब वो वो इतना लंबा हो जाता, जाता और पहले वाले छेद में ना, जिसे हम क्या क्या करते करते फिर, पुराना पुराना था, तो इसमें कि जो है ये पहले वाले छेद में डाल देते पहले वाले छेद में डाल के फिर इसको पकड़ के तो तो लिया। वो लिया एक मिनट अगर आप एक मिनट हो वो आप थोड़ा सा आप आप समझ में है है है ना ये इस तरह क्या होता है।, है जितना था। था। तो है अच्छा से हाँ, आगे हो जाते अब ये मशीन मशीन में? नहीं, जाएगा। हाँ। ये तो हो गया तो जो का काम था वो तो जो हाथ से बढ़ाने का है वो काम हो गया मशीन से डाल के एक एक इस इस तरह से चोटा -चोटा से से, से, से, से, इस तरह से से करके करके इसको जो ये छोटा-छोटे इसमें हो जाता, उसके बाद दूसरे में में में जितना पतला पतला जाए उतना बदला जाता है इसमें और काफ़ी हाथों की मेहनत हो जाती क्या और उसके बाद कितना पतला तार हो जाता उसके बाद जो ये हमारे पास है तो इसे आप पाँच ग्राम तक की सोने की चेन बना सकते हो इसमें ये भी इसमें भी बारीक है उसको क्या है फिर हाथ ही खींचना पड़ता है सोने के तार को जैसे जैसे छोटा छोटा है ना इसे पाँच ग्राम की चैन आप आराम से बना लेते हो तो ये सारा ये काम है अच्छा संचय में जैसे एकात बनाए मैंने ये कात इसी मशीन के अंदर तार दे दिया और ये संचा कात्री का संचा नहीं है ये ये संचे के अंदर इसको ठोक के थोड़ा तो थोड़े से के इसको बैंड करके जोड़ कर दिया अब इसके क्या है किस प्रकार के घुभरू वाले नाके हम आते लगाते हैं ये अलग अलग नाके हैं इसमें जाने लगा के इस घुबरू पानी बाँधे जाते हैं और जो आज की हमारे जो औरतें हैं वो हाथों में पहनती है कातरे को पाओ के अंदर कड़िए हैं जो कुछ भी बहुत सा काम जैसे वो बड़ी ठोस जो उजार है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ ये जो ये ठोस गांव है ये हमारा जैसे ये कड़ी आदिवासी और किसान लोग जो हैं इसमें ये के अंदर जो किसान जैसे क्या? ये रिवाज उन किसानों के और गति भाई है मेघवाल भाई है इनके अंदर इनका प्रचलन जब बच्चे की सगाई करते हैं ना जब बच्चे की सगाई करते हैं तो सगाई करते वक्त ये उसको कड़ी पहनाई जाती है ताकि ये हो जाता है उनका सगाई का तय भाई ये कड़ी पहना दिए है ये सगई तय हो गई तय की नहीं उसके बाद विवाह होता है अगले दो साल के बाद हो गए चार साल के बाद हो लेकिन आज भी ये रिवाज प्रचलन में है ये लगभग पाँच ग्राम से लगा के एक किलो सवा किलो डेढ़ किलो तक की एक जोड़ी होती है के बनाने के लिए औजार है हाथों से बनाया जाता है, है के ना के ये, ये, ये, ये, ये अलग से इसके ऊपर लगाई जाती है ये पूरा राउंड गोल में होने इस तरह से गोल हो जाता है फिर ये ये कड़ियों का काम ये मोर का भी प्रचलन है यह पोला होता है पूरा इसका दो दो भाग में बनाया जाता है आगे का भाग अलग हो जाता है पीछे का भाग दोनों अलग से हाथों से तैयार होता है और इसकी डिजाइन जो है संचे में डाली जाती है और तो ये रवा भी आगे से अलग से लगाया जाता है उसके बाद इसका भजन करने के बाद इसमें लाख भरी जाती है और ये तांबे का जो है चांदी के गोल पर तांबे का ना लगा के इसको माथे पर जाता है नाक की नक भी होती है तो लौंग भी पहनते हैं में हाथ पहना जाता है ये प्रचलन काफी पुराना है जो आज ही चल रहा है आप तो ज्यादा नया आर्टिकल तो क्या बना नया तो प्योरिटी खत्म हो गई मतलब मशीनरी जो आ गया तो सोना चांदी की प्योरिटी खत्म हो गई क्योंकि उसमें साठ परसेंटर परसेंट और लगभग आपके सितर पचहत्तर परसेंट का माल साठ तक माल मशीन से फाइव ये बहुत ही के बनाते बनाते हैं हैं हैं और ये चेन है, की की चेन है, ये चेन चेन गले की बनाते है, थी थी की की की सोने कोई कोई बनाता है जो भी ऑर्नामेंट बनते थे तो उसमें सारी प्योरिटी खत्म प्योरिटी खत्म हो गई मशीनरी युग आने से और ये मशीनरी रूप आया कैसे ये फॉर ले गए यहाँ से पुराने औजार ले गए पुराने जेवर लेके गए और जेवर ले जाए वहाँ पे उन्होंने मशीन बना के हमारे देश को सौंप दी उसमें क्या होता है कारीगर चाहे वो बनाना नहीं आता हो नहीं जानता हो तो भी वो मशीन के जगह बना लेते हैं तब उसमें क्या होता है कि जो व्यापारी कस्टमर को जो चीज़ बेचता है तो उसमें क्या होता है कि गाँव के अंदर तो ये प्रचलन है आदमी कि वो पुराना जहाँ खरीदा वहीं पर लेके वापस कि भाई ये चीज़ हमारे को पैसा चाहिए तो हम क्या करते हैं? पुराने हिसाब से 10 परसेंट काट के उसको हम पैसा दे देते दे थे जिसको दस ग्राम में से एक ग्राम काट के हम उनको वापस पैसा लौटा देते क्योंकि वो हाथ से बनी हुई चीज थी उसमें प्योरिटी थी अब तुलनात्मक दृष्टि से जो आज के नए जो बाल बच्चे हैं उनका जमाना फैशन के दौर में आ गया अब उनको जो मशीनों से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती है वो वो पहनते हैं हमको मजबूरन वो चीज़ें ला के देनी पड़ती है क्या अब इसमें कारखाने में बनती है कारखाने वाले से होलसेलर लाते हैं उनको होलसेलर से हम लाते हैं अब वो कारखाने वाले ने भी कमाया होलसेलर वाले ने भी कमाया और हम ग्राहक को दे रहे हैं ये सारा बोझ कस्टमर पर आ जाता है तो ये क्या ये आइटम तो वापस जब आता है तो उसको मैं समझ लो कि हम हमारे जैसे पैंसठ टन का माल था पैंसठ टन का माल तो हमारे घर में अस्सी टन में पड़ता है अब अस्सी टन का माल हमने नब्बे टंज में बेचा हमने नब्बे टन में बेचा अब नब्बे टन का वास्तव पैसा लिया उधर वो वापस हमारे पास आएंगे तो हम उसको साठ टंज के बेच देंगे तो तीस परसेंट का ग्राहक को लॉस हुआ अच्छा दूसरा दूसरा ये कि बहुत सी जो चीज़ें जो ये है जो औरतें बनाती है राजकोट के अंदर है कोल्हापुर के अंदर है ऐसे जैसे मंगल के चांदी के ऐसे कोई आर्टिकल है जो मशीनों से चने बन जाती है उनके टुकड़े और मोती फाड़ना टुकड़े जोड़ना ये करना है, सारी और से काम कर लेती है क्या अब उसमें थोड़ी सच्चाई भी कम आ, बचाते आगे वाले अब तो क्या साधन है टंच निकलवा दो आप वो इसमें कितनी प्योरिटी है जो टंच आ जाता है उस टंच के आधार पर तो उनसे खरीदारी और निकवानी होती है ये धीरे धीरे समय बदल रहा है लेकिन लोगों का मुझे ऐसा अनुमान है कि लोगों का जो रुझान है किसान भाइयों का इनका ये वापस पुरानी पुराने गहनों के ऊपर ही आएगा क्योंकि सोना चांदी का जेवर एक ऐसी चीज़ है कि मान लो जैसे कड़िया मैंने बताई ये एक किलो की कड़ी है इस एक किलो की कड़ी का जो रुपया बनता है वो कोई भी छोटा मोटा काम है ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि इसको बेचने की जरूरत पड़ गई तो उसको बेच के पुनः पैसा नब्बे टन का पैसा आपको मिल जाता है तो उसे कोई भी काम निकाल सकते हैं अभी एक और जो बच्चे जो गाँव में पाइजे पहनती है ज्यादा आधा आधा किलो के पहनती है कोई चार ग्राम की पहनती है अब उसका एक हज़ार का छः रुपया वापस मिलता है जबकि कड़ियों का एक हज़ार का नौ रुपया वापस मिलता है तो उनको भी अब आने लगी है कि नहीं अब, अब उनको फैशन में नहीं पढ़ना है और कड़ीज पहने जो आभूषण भी अच्छा है और टिकाऊ है बीस साल पच्चीस साल तक तीस साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है और पाइजे को तो एक साल डेढ़ साल के अंदर वापस चेंज करना ही पड़ता है तो पैसा इन्वेस्ट मतलब फालतू लगता है अपना और इस प्रकार से लोगों में आज की जो औरतें हैं नए जमाने की उनका रुझान कड़ियों के ऊपर आने लगा है पुरानी जेवरों के ऊपर ज़्यादा इनका मन अब लगने लगता है क्यों कि पैसा फालतू लगता है अपने को नुकसान जाता है तो उस नुकसान को देखते हुए वापस पुरानी प्रथा भी डा रहे है। क्या तो ये है। और तो क्या बताऊँ आपको सारा अपना तो काम है देखो भाई <laughs> ये ठीक और कुछ ये और तो और आप कोई बताना यार भी का बता दिया मैंने ये हाँ। बनाने का और बता दिया और जैसे नाम आप बोलो ये है चरख चरक लाठियो चरक पे चरक चरक है लाठी लाठी ने है। ने कि ये और ये अंगूर लाठी और लाठी के साथ अंगू होती है जरिए होता ना इसके ताकत से इसको तार को खींचा जाता है अंगूर और लाठी ने बोला इसके लकड़ी का लकड़ी का ने बोले बोलो hmm. बड़ंगोला बड़ंगो बड़ंगो बड़ंगा बोलो नहीं ये नाम भी है बड़ंगा देने बड़ंगो